आया दी द्रुपद ने कर्ण नंदन की भुजाओं और छाती में बाण मारे, क्रोध में भर गया और उसने रथ पर बैठे हुए घाव दोनों दोनों कर दिए थे दोनों के ही अंगों में बाढ़ धसी दिखाई देते थे दोनों खून से लखपत हो रहे थे इसी बीच में राजा द्रुपद ने एक फल मारकर वृक्ष सेन के धनुष को काट दिया वृदसेन ने दूसरा सुदर्शन में लिया और उस पर संधान करके द्रुपद की ओर को लक्ष्य कर एक भल्ल छोड़ा वह भल्ल द्रुपद की छाती छेद कर पृथ्वी में समा गया और उससे आते हुए राजा को मुरछा आ गई या एक साथी अपने कर्तव्य का विचार करके उन्हें वहां से दूर हटा ले गया फिर तो उस भयंकर रात्र में द्रुपद की सेना रणभूमि से भाग चली व्रीतसेन के डर से सोमक छत्रीय वहां नहीं ठहर सके के अनेकों सूर्य महारथियों को परास्त करके तुरंत ही राजा युधि के पास पहुंचा दूसरी ओर प्रतिबंध क्रोध में भरकर कर सेना को दख्त कर रहा था उसका सामना करने को आपका पुत्र महारथी दुशासन पहुंचा उसने प्रतिबंध के लद्दाख में तीन बाढ़ मारकर उसे अच्छी तरह घायल किया प्रतिबिंध ने भी पहले नौ बाघ मारकर फिर सात बालों से दुशासन को बंध डाला तब दुशासन ने अपने उग्र सहायकों से प्रतिबिंध के घोड़ों को मारकर एक भल से उसके सार्थी को भी यमलोक पहुंचाया। इसके बाद उसके रथ के भी रथ पर जा बैठा और हाथ में धनुष ले आपके पुत्र को बाणों से घेरने लगा तद नंतर आपकी योद्धा बड़ी भारी सेना के साथ आकर आपके पुत्र को सबोर से घेर कर युद्ध करने लगी उस समय दोनों सेनाओं में महान संहार कार्य हुआ इसी प्रकार एक और भी आपकी सेना का कर रहा था उसका सामना करने के लिए क्रोध में भरा हुआ पहुंचा वे दोनों आपस में सूरवीर थे और दोनों थे दोनों ही एक दूसरे के वध की इच्छा से परस्पर बाणों का आघात करने लगे जैसे नकुल की झड़ी लगा रहा था उसी प्रकार शकुनी भी शरीर में बाढ़ थे होने के कारण वे दोनों कटीले वृक्षों के समान दिखाई देते थे इतने ही वे सकनी ने नकुल की छाती में एक करनी नामक बाढ़ मारा उसकी करारी चोट से नकुल को गई और वह रथ के पिछले भाग में बैठ गया फिर होश में आने पर उसने शकनी को साठ सकनी को साठ बाढ़ मारे इसके बाद उसकी छाती में सौ नाराजों का प्रहार किया और उसके बाद चढ़ाए हुए धनुष को भी बीज से काट डाला तत्पश्चात ध्वजा काट कर जमीन पर गिरा दी और एक पहले बार से उसकी दोनों भुजाओं को इस को इस चोट नहीं संभाल सका और बेहोश होकर रथ की बैठक में से गिर पड़ा। तब सारथी उसे रणभूम से बाहर हटा ले गया और नकुल का सारथी अपने रथ को आचार्योहण के पास ले गया दूसरे और कृपाचार्य शिखंडी पर दावा किया उन्हें निकट आते देख शिखंडी ने नौ बारों से घायल कर दिया कृपाचार्य भी पहले पांच बाणों से मार कर फिर बीस बाणों से उस पर आघात किया फिर तो उन दोनों में महाभयंकर घोड़ संग्राम छेड़ गया शिखंडी ने एक अर्घ बाण से कृपाचार्य के धनुष को काट दिया, एक उन्होंने पर शक्ति का प्रहार किया किंतु तो उसने अनेकों बाण मार कर उस शक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए तब कृपाचार्य ने दूसरा धनुष लेकर शिखंडी को तीखे बाणों से आच्छादित कर दिया इससे शिथिल होकर वह के पिछले भाग में बैठ गया उसे उस अवस्था में देख कृपाचार्य उस पर लगातार बाण बरसाने लगे तब तो भाग खड़ा हुआ या देख और भी उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए इसी प्रकार आपके पुत्र भी बहुत बड़ी सेना के साथ कृपाचार्य के चारों ओर बैठे गए फिर दोनों दलों में घोर संग्राम होने लगा उस समय कोई अपने को भी नहीं पहचान पाते थे मोह पिता पुत्र को और पुत्र पिता को मार रहे थे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 उसे इस प्रकार सुरक्षित देखकर आपके पुत्र भी बड़ी सावधानी के साथ आचार्य की रक्षा करने लगे इस बीच में धृष्ट ने द्रोण की छाती में पांच बार मारकर सिंहार्थ किया तदनंतर द्रोण का पक्ष में कर्ण ने दस अश्वस्थामा ने पांच स्व ने सात सन ने दस दुशासन ने तीन दुर्योधन ने बीस और शकु ने पांच बार मारकर धृष्ट को भिन्न डाला वह इससे कनिक भी विचलित नहीं हुआ उसने उन सातों महारथियों को बाणों से घायल कर दिया फिर तीन तीन बाढ़ों से बिंद डाला तब उनमें कुबित होकर पहले एक बाण से उसके बाद तीन सहायकों से धीरे दुम्ल को घायल किया धीट दुम्ल में भी उसे तीन बाढ़ मारे फिर एक भल्ल से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया तदर उसने उन महारथी यो को से आहत किया फिर भल मारकर कर कर्ण का धनुष काट दिया कर्ण दूसरा धनुष लेकर देख शेष छह महारथियों ने धृष्ट दुम्ल का वध करने की इच्छा से तुरंत ही उसे घेर लिया इसी समय धृष्ट दुम्ल को दुश्मनों के चंगन में फंसा देख सात बाणों की छड़ी लगाकर वह वहां आ पहुंचा उस महान धन को देखते ही कर्ण ने उस पर दस बाण मारे साथी ने भी सब वीरों के देखते देखते कर्ण को दस बाणों से डाला। तब कर्ण नेंत और छुरों से सातिकी को गुनः सैकड़ों सहायकों से घायल किया उस युद्ध में आपके पुत्र तथा कवचधारी कर्ण भी सातिकी पर सब ओर से पहले बाणों का प्रहार करते थे किन्तु उसने अपने अस्त्रों से सबके बाणों का निवारण करके एक बाण से वृषसेन की छाती छेद डाली उस चोट से मूर्खित होकर वृषसेन धनुष छोड़ रथ पर गिर पड़ा फिर तो कर्ण सात्यकी को अपने सायकों से पीड़ित करने लगा इसी प्रकार सात्यकी भी बारम्बार कर्ण को बीतने लगा इधर आपकी योद्धा सात्यकी को मार डालने की इच्छा से उस पर तीखे बाणों की वृत्ति करने लगी यह देख उसने उग्र बाणों से शत्रुओं के शीश काटने आरंभ किए जब वह आपके वीरों का वध करने लगा, उस जिससे वह रात बड़ी डरावनी मानव होती थी दुर्योधन ने देखा कि साप्तकी के बाणों से पीड़ित होकर मेरी संपूर्ण सेना इधर उधर भाग रही है उसने बड़े जोर से आर्तनाद भी सुना तब सारथी से कहा जहाँ यह कुलाहल हो रहा है वहीं मेरे चल। उसकी आग्या पाते ही रस घोड़ों को के रथ की ओर आग दस बाणों से घायल किया तब सातिकी ने आपके पुत्र की छाती में अस्सी बाढ़ मारे फिर उसके घोड़ो को यमलोक पठाया तत्पश्चात तुरंत ही सारथी को भी मार गिराया इसके बाद एक धल मार उसके धनुष धनुष को डाला। रथ रथ और से हो जाने पर दुर्योधन ही पर दुर्योधन दुर्योधन कृतवर्मा के के गया। इस प्रकार जब दुर्योधन ने होकर दिखा दी, तो आधी बात में अपने बाणों से पुनः आपकी सेना को खदेने लगा दूसरी ओर शक्नु ने हजारों रथी आठी सवार और गुरुद्वारों की सेना से अर्जुन के चारों ओर घेरा डाल दिया और उन पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी वे सभी क्षत्रियोद की प्रेरणा से महान अस्त्र शस्त्रों की करते हुए अर्जुन के साथ युद्ध करने लगे अर्जुन ने महान संहार मचाते हुए उन हजारों रथ हाथी और घोड़ों की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया तब शकनी ने हस्ते हस्ते अर्जुन को तीखे बालों से डाला और सौ बालों से उनके महान रथ की प्रगति भी रोक दी अर्जुन ने भी शकनी को बीस तथा अन्य महारथियों को तीन तीन बार मारे फिर सकनी का धनुष काटकर उसके चारों घोलों को दिया, तब वह उस रथ से उतरकर के रथ पर जा एक ही रथ पर बैठे हुए दोनों महारथी पिता पुत्र अर्जुन पर बाणों की झली लगाने लगे अर्जुन भी उन दोनों को तीखे बाणों से घायल कर सैकड़ों और हजारों सहायकों की मार से आपकी सेना को खदेड़ने लगे उस समय सबसेना तर बितर होकर चारों दिशाओं में भागने लगी इस प्रकार उस युद्ध में आपकी सेना पर विजय पाकर श्री और अर्जुन बहुत हो, हो लगे। उधर तीन बालों से आचार द्रोह को डाला और उनके धनुष की प्रत्यंता काट दी द्रोह ने उस धनुष को रख दिया और दूसरा हाथ में लेकर धृष्ट धुम् तथा उसके साथी को पांच बाल मारे किन्तु तो धीष्टुम् ने अपने बालों से उन सब अस्त्रों का निवारण कर दिया और कौरव सेना का संघार करने लगा देखते देखते रणभूमि में रुचिर की नदी बनने लगी इस प्रकार आपकी सेना की परालिया करके दृढ़धुम तथा शिखंडी ने अपने अपने शंख बजाये